आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं खास विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं हमारे विद्यार्थी मित्र जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ राजेश मिश्रा जो जयपुर में रहते हैं और काफ़ी समय से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ उनका एक जुड़ाव है और काफ़ी उन्होंने काम भी किया है और अभी खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं कुछ ख़ास मेडिसिन के जैसे कैंसर के मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक थीम लेकर काम करते हैं ख़ास कैंसर के पेशेंट को बहुत पैसे की और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है तो इन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और रिसर्च करके कम से कम कीमत में कैंसर पेशेंट को दवा मिले ऐसा काम वो लोग कर रहे हैं तो उनका काम सराहनीय है तो आज हमें मौका मिला है राजेश मिश्रा जी से बात करने का और मैं चाहूंगा कि फार्मास्यूटिकल में किस तरह से हम लोग जॉब कर सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस विषय पर हम राजेश मिश्रा से बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजेश मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जी राजेश मिश्रा जी आप अपने बारे में बताइए आप सब लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरा एक अपना पर्सनल अनुभव बताता हूं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ रहने के लिए और सबसे बड़ी बात मन प्रसन्न रखने के लिए आज मैं देख रहा हूं सभी के चेहरे बुझे हुए हैं हर आदमी के चेहरे से खुशी गायब है और इनको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर भी हैं अपने नियरेस्ट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का केंद्र होगा उसको आप ढूंढें और वहां जाएं वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान का एक कोर्स होता है इनिशियल कोर्स है सात दिन का वो आप कोर्स करो उसके बाद परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें मेडिटेशन के माध्यम से और ये जो आध्यात्मिक क्लासेस जो रोज चलती है सुबह उनको कभी मिस नहीं करें ये मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत सलाह और अनुभव है अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी कहीं कोई कठिनाई नहीं आती आप बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे और आप अपने लक्ष्य को जिस भी लक्ष्य को आप निर्धारित करते हैं उसे आप सहज ही प्राप्त कर लेंगे जी राजेश मिश्रा जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना खुद का तो आप काफ़ी समय से मेडिटेशन कर रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को प्रसन्न बनाते चल रहे हैं अपने जीवन में खुशी का अनुभव आप कर रहे हैं तो आइए बहुत ही अच्छी बात ही होगी मेरे ख्याल से हमारे सभी युवा साथी अभी आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि करियर को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है हमारे आजकल के युवाओं के बीच में आती हैं कि किस विषय को ले किस विषय को न ले ऐसे विषय वो लोग सोचते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि करियर के बारे में युवाओं को किस तरह से डिसीजन लेना है उसके बारे में बताइए बहुत अच्छा सवाल है आपका जहाँ तक करियर काउंसलिंग हमारे आध्यात्मिक केंद्र जो है प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक अपना बहुत ही बढ़िया करियर काउंसलिंग करते हैं यहाँ पे अपना एजुकेशन विंग है आप अपनी किस फील्ड में जाना चाहते हैं अगर आपका मन भटक रहा है तो आप कभी भी वहां आकर के राय सलाह करके आप सही कैरियर को चुन सकते हैं मैंने ये देखा है अगर आपका सिलेक्शन सही है तो पूरा ध्यान और दिमाग लगा के आप उसको अचीव कर पाते हैं मन को कभी भी भटकने नहीं देना और इन सब के लिए सबसे बढ़िया जो समाधान जो मेरे हिसाब से है वो आप जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक केंद्र पे आके कैरियर काउंसलिंग वहाँ बहुत अच्छी की जाती है करियर आप चुन सकते हैं जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है मैंने परम परमात्मा से जुटने के बाद हमने क्या किया कि लोगों को कैंसर की जो दवाइयां हैं उन्हें हम बहुत कम से कम रेट पे बना के लोगों को लाभान्वित करें और इस पहल में हमने काफ़ी कुछ रिसर्च भी किया है और हमारा जो करियर है वो टोटल कैंसर उन्मूलन पे ही आधारित है तो आप जो अपना करियर सिलेक्शन है वो बहुत सही तरीके से चुने ताकि जीवन में कहीं कोई भटकाव नहीं आए जी मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी युवा साथियों को कुछ बातें आपकी समझ में आनी और कुछ बातें नहीं भी आ रही होगी लेकिन फिर भी एक दो बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा जैसे करियर काउंसलिंग की बात उन्होंने कही तो करियर काउंसलिंग का एक चैप्टर है एक कोर्स है जहाँ पर आप जाने से आपको बहुत सारी बातें वो लोग बताएंगे आप उनके कुछ एक्सरसाइज है वो करेंगे तो आप अपने आप पर फोकस कर पाएंगे और अपने जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर जो शक्ति है आपके अंदर जो क्षमता है उसको जान पाएंगे और सर आपकी रुचि के अनुसार आप अपने करियर को अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और उसमें अच्छा मास्टरी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात यह है कि राजेश मिश्रा जी पर्टिकुलर एक विषय को लेकर काम कर रहे हैं और उसमें अपना वो बिजनेस भी कर रहे हैं और उन्हें खुशी हो रहा है क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर एक, एक विषय को चुना कैंसर और कैंसर से कैसे लोग पीड़ित होते हैं उनको कैसे कम से कम लागत में उनको दवाइयाँ मिले और साथ ही साथ उन कैंसर के लोगों को कैंसर से मुक्त कैसे कराया जाए ये पूरा विषय उनका है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और उसके लिए दवायाँ भी वो बना रहे हैं तो दोनों विषय हैं उनकी रुचि का विषय भी है और साथ में उससे मुक्त होने के, के लिए किस तरह के कम से कम लागत में उनको दवाई प्रोवाइड करने का भी काम ये करते हैं यह एक लक्ष्य है जीवन का एक उद्देश्य उनके पास आया हुआ है जिसकी वजह से वो तो अपने करियर में अच्छी तरह से उस काम भी कर रहे हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही कुछ एक विषय को आपका जो रुचि का है ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं चलो आज कैंसर के बारे में आप सुन रहे हैं तो आप भी कैंसर के स्पेशलिस्ट बन रहे ऐसा नहीं लेकिन जो आपका खुद का रूचि विषय है उसको लीजिए उसमें मास्टरी करें और उसमें कुछ अच्छा काम करने की कोशिश आप जब शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर शुरुआत में थोड़ी सी हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आगे आपको सफलता और आपका रास्ता क्लियर आपको नजर आएगा कि आप कहाँ किस ऊंचाई तक जा सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और राजेश जी से बात ही अच्छी बातें हो रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुना है रीणी मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुमसे मन के लगन गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे से नहीं। लगन लग तुमसे मन के लगन लगन लग तुम सेवंग के लगन लगन लग तुम सेवा के लगन लगन लग तुम सेवंग के लगन लगन लग तुम बन के लगन लगन लगी तुम बन के लगन लगन लग तुम बन के लगन गली गली गुमे दिल तुझे ढूंढे गली गली गुमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तर से नयन लगन लग तुम बन के लगन लगन लगी तुम सेवन के लगन, लगन लग लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन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 नमस्कार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हम लोग कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि राजेश मिश्रा का फिर से एक बार स्वागत है इस प्रोग्राम में और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया मेडिटेशन के बारे में स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताया और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो किस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। वो अपना करियर को कैसे उन्होंने चुना तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा राजेश मिश्रा जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं हम लोग तो उसमें जैसे कि आजकल तीन साल का पाँच साल का डिग्री होता है उतना समय तो हमको देना ही देना है इसके अलावा भी हम लोग कैसे हम अपना आ, जैसे कई बच्चे जो हैं इकनॉमिकली उतने स्टेबल नहीं होते डिग्री नहीं कर पाते हैं या फिर उतना पैसा नहीं होता तो ऐसे लोगों को कोई ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेस जो है उसमें काम करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर वो अपना डिग्री भी करे ऐसा देखिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको कि SWOT बोलते हैं यस डब्ल्यू ओ टी जिसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट तो हमें क्या है कि सबसे पहले ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और अगर उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम प्लान करते हैं तो 100% सफलता मिलती है जहाँ तक रहा सवाल कि जब बिल्कुल बराबर कह रहे हैं कि एजुकेशन में आजकल काफ़ी कास्टली हो गया है बट इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा तरीका बताया है आप वहाँ पे एजुकेशन विंग में बहुत तरीके के बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं इवन एम जो कि बाहर अगर आप करें तो लोग दो दो ढाई ढाई लाख रुपए ले लेते हैं और यहाँ एम बी का दो साल कोर्स एक तो इन्होंने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जिसका नाम ही है क्राइसिस एंड सेल्फ मैनेजमेंट यानी हर एक के जीवन में क्राइसिस आती है हर एक के जीवन में दिमाग में उथल पुथल रहता है मैं क्या करूँ कैसे करूँ और आज के समय में जिस हिसाब से समय चल रहा है जिस हिसाब से लाइफ बहुत तेज़ चल रही है क्राइसिस कदम कदम पे मिलती है उनसे हम कैसे निकलें? और सेल्फ मैनेजमेंट जिस आदमी ने खुद को मैनेज कर लिया और अपने माइंड को वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से प्रसन्न होकर के अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर वो सब कुछ कर सकता है तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं जिसको कि आप बहुत नामिनल मूल्य पे वहाँ पर अब मैं आपको अगर इसे एम का ही एग्जाम्पल दूँ तो ये दो साल का जो कोर्स है ये चौबीस में कराते हैं यानी 12000 आपको फर्स्ट ईयर में देना और 12000 सेकंड ईयर में देना इस एम की डिग्री को लेने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं हर जगह एम की डिमांड है और आप अपने कैरियर को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं अगर कंपेयर करें बाहर से तो कुछ भी कास्ट नहीं है इसका बाहर में ढाई ढाई लाख रुपये एम के लोग ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है हर चीज़ का समाधान इस आध्यात्मिक केंद्र पर है अगर जरूरत है तो उनसे जुड़ करके उनसे सही मार्गदर्शन लेकर के रास्ता ढूंढने के जी राजेश मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही उनका फोकस क्लियर हो गया होगा कि हमें अपने करियर में क्या करना है कैसे करना है और करियर काउंसलिंग की आप बात कर रहे थे जहां पर मेडिटेशन और करियर काउंसलिंग दोनों चीजें उनको सीखने को मिलेगा वो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान जिसका एजुकेशन विंग के माध्यम से इन चीजों को आप समझ सकते हैं अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूं आप जिस फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के कोर्सेस हैं और कौन कौन उन चीजों को कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेस के बारे में फार्मास्यूटिकल फील्ड में आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डी फार्मा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फिर उसके बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और उसके बाद एम फार्मा कर सकते हैं बट डी फार्मा अगर आपने कर लिया तो जितने भी ये मेडिकल स्टोर हैं उनको आप खोल सकते हैं आप बहुत आराम से कम खर्च में अपने जीवन यापन को अपने परिवार को चला सकते हैं बी फार्मा करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज होती है जैसे आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अवेलेबल हो जाते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए अवेलेबल होते हैं बहुत सारे कस्टम पोर्ट्स हैं जहाँ पर आपको ड्रग एनालिसिस या फूड एनालिसिस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और यम फार्मा करते हैं तो आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में जा कर के अपर लेवल पे बहुत सारी सेवाएं आप दे सकते हैं तो जहाँ तक फार्मास्यूटिकल का सवाल है ये एक डिटेल डिफरेंट लाइन है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा चाहिए होती है उसके आगे फिर एम फार्मा पीएचडी जैसा आप चाहें जिस तरीके से आप लक्ष्य निर्धारित करें उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं जी राजेश मिश्रा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना फार्मास्यूटिकल में अपना करियर बना सकते हैं इसके लिए आपने कहा डी फार्मा बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आप दो साल का कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं और उसके बाद तो फिर और भी बहुत सारे अलग अलग कोर्स है बी फार्मा भी है और पी फार्मा, फार्मा भी है पीएचडी भी कर सकते हैं ऐसे कहीं और भी पहलू हैं और इसमें आप दो दो तीन तीन साल का अगर मेहनत करते हैं तो पूरे लाइफ टाइम के लिए आप अपना करियर बना सकते हैं और मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं जिसमें काफ़ी चीजें जो है बहुत ही अच्छी तरह से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़ आप अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और एक अच्छा नाम है क्योंकि मेडिकल फील्ड में बना एक लोक सम्मान के साथ आपको देखते हैं तो एक रिस्पेक्टेड जॉब है तो इस फील्ड में आपका रुचि है बारहवीं साइंस के बाद इस फील्ड में आप आ सकते हैं मोस्ट वेलकम आपकी रुचि के अनुसार इस फील्ड में जाइए क्योंकि राजेश शर्मा खुद फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए मैं चाह रहा था कि उनको इसके बारे में नॉलेज है तो उनसे हमने ये चीजें जानी समझी और सीखी है तो आइये आगे बढ़ते हुए जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी राजस्थान गुजरात के बहुत सारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप सबसे जो मैं अपने अनुभव के कह सकता हूँ जो सबसे बड़ा मैसेज है कि आप अपने जहाँ पे भी नियरेस्ट जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आध्यात्मिक केंद्र है वहाँ आप जरूर अप्रोच करें और उनसे समय समय पे गाइडेंस लेकर के परमपिता परमात्मा की याद में अगर मेडिटेशन करें और परमपिता परमात्मा की गाइडेंस लेकर के अगर आप आगे बढ़ें तो जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमें अपना करियर को अच्छा सफल बहुत ही ऊंचा बनाना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन एक टूल को अपनाना होगा जो ब्रह्माकुमारी संस्था के माध्यम से सिखाया जाता है तो आप उन चीजों को सीखें और अपने इंदर अपने अंदर की जो क्वालिटीज हैं शक्तियां हैं उनको जागृत करें और अपने फील्ड में उसका उपयोग करते हुए अच्छा करियर बनाया ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राजेश मिश्रा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर आपने अपना अनुभव शेयर किया इसीलिए और चलिए दोस्तों हमारे युवा साथियों आप सभी के लिए यही मैसेज है कि आप अपना करियर में अच्छा करें आगे बढ़े और देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और राजेश जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में धग्के सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे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 में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लग तुम्हें जीवन की डगल बिछराह में दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लग तुम्हें जीवन की ये डगल